चार जुलाई दो हज़ार तेरह गुरुवार के दिन है आप सबका आश्रम में स्वागत है और अति संक्षिप्त समय में अपन संक्षेप में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो अपन वहाँ पर खड़े हो जाएं जहाँ से अपन पिछली बार तक छोड़ा है तो हर चीज़ को बहुत संक्षेप में लेते हुए कि परम परस्थम गहना दनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तो आमे वो शंभुम शरणम प्रपद्ये। दिए यहां से हमने अपनी यात्रा शुरू करी इसकी और शिव शंभु में यानी उस पर शिव में या उस परम चेतना में विलीन होने की इच्छा करता हुआ एक शिष्य अपने परम गुरुदेव का स्मरण करता है और उनके शरण में आता है वो चाहता है कि वो जो तत्व है पर है और गहन से परस्थ है गहन से परे स्थित है और एक है विशिष्ट है अनादि जैसे अपन को हर में पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम करता पूरक कर। वैसे ही पूरक है ना अनादि तो परंपरस्तम गहनाद अनादि में एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु भिन्न भिन्न किरणों के रूप में अन्य अन्य भिन्न भिन्न भिन गुफाओं में वो प्रविष्ट है है ना एक किरण आप हो एक किरण में हूं एक किरण चटाई एक दरी है एक परमाणु भी एक किरण है और एक इलेक्ट्रॉन भी एक किरण है इस तरह उसकी किरणों की संख्या असीमित है जिस तरीके से एक केंद्र से निकलने वाली रेखाओं की संख्या असीमित हो सकती है केंद्र की है उसे निकलने वाली संख्याओं की संख्या असीमित हो सकती है उसी तरह वो असीमित रूपों में विभक्त है और असीमित रूपों में अपने आप को प्रकट किए हुए हैं सर्वालयम सर्वचराचर स्तंभ जैसे हमने बात की थी जहां घर से निकलने वाला वापस घर को लौटता है उसी तरह हर किरण जहां से निकली है अंतिम रूप से वहीं पर विश्रांति को प्राप्त होती है क्योंकि वो जहां से निकली है अंतिम रूप से वहीं जाएगी इस संसार का नाटक संसार का खेल जब समाप्त होता है तो उसके बाद में वापस उसी केंद्र में जाकर वापस विश्रांति को प्राप्त होती जब तक वो अपने केंद्र से दूर है तब तक वो अपनी शान से दूर है अपने स्वस्थ स्वयं के स्थान से दूर है इसीलिए हम एक शब्द है जैसे पिछली बार बात करें तो अपने परेशान जो शान से दूर है वो परेशान है जो केंद्र से दूर है वो परेशान है क्योंकि उसकी शान उसका गौरव उसी केंद्र में है जहां से वो चला है और जैसे ही वो घर लौटता है वो शांत प्रसन्न चित्त और अपने अपने आप में पहुंच के स्वस्थ हो जाता है तो वो सबका आश्रय है सबका घर है किनका सर्वालयम सर्व चराचरस्थम चर और अचर जो कुछ है हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति ही दौड़ा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन है कैलक्यूल है भिन्न भिन्न जड़ पदार्थ है पेड़ पौधे हैं दरि चटाई रजैन पत्थर सूर्य चंद्र सब कुछ उसी जगह से निकला है और उसी जगह पर लौटेगा उसी केंद्र में उसका विश्रांति स्थल है उस परम शांत केंद्र सबके अपूर्व गौरव और उसी चराचर के घर उसको उस परम शिव को उस परम चेतना को मैं प्रणाम करता हूं और उसी में विलीन होने की कामना करता हूँ प्रणाम करने के साथ ही मेरी ये कामना है कि मैं उसमें ही विलीन हो जाऊं क्योंकि हम कभी कभी प्रभु को अर्पण करते हैं कभी पुष्प अर्पण करते हैं कभी जल अर्पण करते हैं कभी प्रसाद अर्पण करते हैं लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग का पथिक अपने आप को अर्पण करता हैं तो कि मैं स्वयं तुझमें विलीन हो जाना चाहता हूँ तो सचमुच में सर्वोच्च प्रार्थना है हमारी जो पहले ही श्लोक में या पहले ही सूत्र में हमको हमारा रास्ता बता देती है जैसे कि हमको स्पंद कार्य काम में भी हमने पहले सूत्र में पढ़ा था अब इसके बाद में जो दूसरे सूत्र हैं उनमें जैसे बता प्रबंध चतुष्टी के बारे में बताया था कि गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत जन्म से मरण तक के दुखों से विभ्रांत शिष्य आधार भगवान के पास आता है और कहता है कि आधारम भगवंतम शिष्य पप्रछ परमार्थम वो परमार्थ का पूछता है कि वह अंतिम गंतव्य प्राप्तव्य क्या है वो कौन धन है जो परम धन है बाकी धन तो अपरम धन है क्योंकि हर धन को प्राप्त करने के बाद वो परम शांति परम प्राप्तव्यता की तृप्ति नहीं मिलती तो उस तृप्ति के लिए उस परम शांति के लिए वो कौन सा धन है जो मैं प्राप्त करूं क्योंकि जन्म से मरण तक मैं उन सब दुखों से विभ्रत विभ्रांत हूं भ्रमित हो चुका हूं और उसके बाद में जन्म से मरने के बाद भी फिर वो जन्म मरम का चक्कर वहां से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं और हे प्रभु हे गुरुदेव मुझे अब इससे विश्रांति चाहिए तो गुरुदेव बताते हैं कि तेरी विश्रांति उसी केंद्र में है उसी परम शिव में है उसी परम चेतना में है जहां से हर जड़ और चेतन वस्तु का उद्गम हुआ है इस तरह आधारम आधार कारिकाभिहितम गुरु अभिभाषते तत्सारम खत्यथ्य अभिनव गुप्त शासन दृष्टि योग है न आधार भगवान या शेष मुनि जिन्होंने मूलतः या आधार कारिका लिखी थी वो आधार आधारकारिका के रूप में उस शिष्य को जो अत्यंत विमल है उसे वो अपना ज्ञान देते हैं इस तरह ये प्रबंध चतुष्टय बताया गया है कि इस शास्त्र का अधिकारी वो है जो हृदय से विमल है है ना यहां हृदय में तड़फ है किस संसार चक्र में जो होने वाले दुख हैं जो जन्म से मृत्यु तक गर्भावास के दौरान जो होने वाले दुख हैं उन दुखों से मुझे निजात चाहिए उससे मुझे छुट्टी मुक्ति चाहिए तो ऐसा शिष्य जो ऐसी मुक्ति चाहता है वो इस शास्त्र के लिए योग्य है इसको पढ़ने समझने के लिए या इसके उपदेश के लिए योग्य पात्र है और उसी ज्ञान को जो आधार मुनि ने उस शिष्य को कहा था उसी ज्ञान को आप सबके कल्याण के लिए अभिनव गुप्त पादाचार्य ने शिवशासन की दृष्टि से यानी हम परशव जो मत है हमारा उसकी दृष्टि से उसे पुनः कहा है तो उन्होंने अब यहां से शुरू किया है कि निज शक्ति वैभव भराध अंड अंड विभागेन शक्तिर माया प्रकृति पृथ्वी चयी प्रभावित प्रभुणा अपनी निज शक्ति से जिसका नाम हम यहां पर रखते हैं स्वतंत्र शक्ति उसकी अपनी शक्ति स्वतंत्र शक्ति क्यों है क्योंकि उसकी शक्ति का विरोध करने वाली दुनिया में या उस शक्ति का विरोध करने वाली दुनिया शब्द भी नहीं है उस शक्ति का विरोध करने वाली इस सृष्टि में कोई दूसरी सृष्टि नहीं है एक ही मात्र शक्ति है और शक्ति नाम एक ही चीज है उसके कई रूप बाद में हुए हैं इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और उसके बाद में ढेर सारी शक्तियां उन शक्तियों में आप कई शक्ति भूकंप की भी एक शक्ति है बिजली की विद्युत की भी एक शक्ति है और गर्मी की भी एक शक्ति है और हमारी अपनी निजी शक्तियां ये सभी शक्तियों का मूल स्रोत वही स्वातंत्र शक्ति है तो वो निजी शक्ति है निजी शक्ति वैभव भरात उसकी निजी शक्ति के वैभव से अंड चतुष्ट मिदम विभाग है उसने अपने चार अंडों की रचना की एक अंडे के भीतर दूसरा दूसरे के भीतर तीसरा और तीसरे के खुलने के बाद उसके अंदर चौथा अंडा था इन चार अंडों के द्वारा यह पृथ्वी का जन्म हुआ पृथ्वी का जन्म के कहानी में चार अंडे हैं पहला अंडा है शाकंड जिसका अधिष्ठात्रा या अधिपति सदाशिव है शिव शक्ति ने सबसे पहले जब स्पंद हुआ हृदय में कि मैं इस संसार की रचना करूं उस समय सबसे पहली रचना में सदाशिव स्तर पर उनका प्रमात्र भाव उतरा जब उनके हृदय में एक संसार का प्रादुर्भाव हुआ हृदय में या उनकी विमर्श में इस संसार का प्रादुर्भाव हुआ तो उस सदाशिव स्तर पर उतरने के बाद यह सबसे पहली घटना थी संसार के जन्म की और उसके साथ ही बना एक पहला अंडा जिस अंडे का नाम था अंडे और उसके अंदर सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या तीनों उसी के अंतर्गत है शिव और शक्ति ने मिलकर जब षष्टि की रचना की तो सबसे पहले बना शाक्ति अंडा उसके अंतर्गत सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या यह पूर्ण पूरा अंडा माया के अवतरण के पहले की घटना है इस वक्त सबसे पहले शिव के हृदय में जब विमर्श में यह आई कल्पना आई कि मैं एक सृष्टि का निर्माण करूं उस समय वो सदाशिव स्तर पर था उसके बाद उन्होंने सृष्टि कैसी बने इसका एक खाका तैयार किया हृदय में जैसे एक चित्रकार मन में तैयार करता है कि चित्र कैसे बनाऊं उस समय वो ईश्वर के स्तर पर आ गए सदाशिव स्तर का अहम भाव या उसका विमर्श भाव क्या था अहम इदम मतलब मैं सब कुछ बनाऊंगा लेकिन मैं ही रहूंगा क्योंकि मुझसे ही सृष्टि बनेगी मेरे सिवा कोई वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे सिवा कहीं से कुछ बुलाऊंगा क्योंकि मेरे सेवा है ही कौन मैं ही तो हूं तो इस तरह वो इस भावना से कि मैं ही हूं वो ष्ठी बनाऊंगा उसके बाद जब ष्टी का खाका तैयार हो गया तो उसको भिन्नता दिखाई देने लगी अपने अपने अंदर ही कि पेड़ बनाऊंगा ऐसे पौधे बनाऊंगा ऐसे ईश्वर ऐसा जीव बनाऊंगा ऐसे जंतु बनाऊंगा ऐसे जड़ बनाऊंगा ऐसे चेतन बनाऊंगा ऐसे जंगम बनाऊंगा तो जब भिन्न भिन्न वस्तुओं के और जीव जंतुओं के हृदय में उसके खाके तैयार किए तब भी वो जानता था कि इदम अहम अब यहां इदम आ जाएगा जब मैंने मेरे सेवा पे कुछ और चीजें मैं बनाऊंगा जो अपने आप को मुझसे अलग समझेंगे और मैं जिनको अपने आप को उनसे अलग समझूंगा तो वो सब भी मैं ही होऊंगा है ना इस वक्त अहम इदम से भावना बदल गई इदम अहम की कि इदम प्रबल हो गया अहम थोड़ा और कमजोर हो गया इसलिए और निचले स्तर पर हमारा प्रमाता आ गया और उसका नाम था ईश्वर अब जब उसके बाद में जब ष्टी की रचना करने लगा वस्तुएं बन बनने लगी उसके स्वयं से बाहर आ आज शक्ति ने पदार्थ आंतरिक्ष और समय का रूप लेना शुरू किया तब बोलते थे पहला अंडा अंधापूटा और उसमें जो कुछ भी निकला वो अपने आप को शिव के रूप में जानता था वो कण-कण शिव रूप में जानता था अपने आप को इसलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी क्योंकि जब कोई कर्तव्य होता है जैसे आज आपको अपनी पत्नी का पेड़ भरना है बच्चे का पेड़ भरना है अपना पेट भरना है अपने लिए कुछ सुख सुविधा जमानता नहीं है अपने राग को शांत करना है तो निश्चित रूप से आपको कुछ कर्तव्य आ जाते मुझे ये करना है ये नहीं करूंगा तो पेट कैसे भरेगा ये नहीं करूंगा तो छत कैसे मिलेगी ये नहीं करूंगा तो सुख से कैसे सोऊंगा ये नहीं करूंगा तो मुझे सुरक्षा कैसे मिलेगी इसलिए हमारी राग द्वेश की परिस्थिति में ये भावना है कि हमारे कर्तव्य हैं लेकिन वहां उसका कोई कर्तव्य नहीं था तो उस स्तर का नाम था शुद्ध विद्या अंडा फूटा उसमें और उसका शाकतंड फूटने के बाद जो कुछ सृष्टि का स्वरूप था वो शुद्ध स्वरूप था उसको बोलते हैं शाकतंड फूटने की स्थिति तक को बोलते हैं शुद्ध अधवा अधि मार्ग शुद्ध अधि शुद्ध मार्ग यानी यहां पर प्रमाता के हृदय में भिन्नता का भाव अभी तक पैदा ही नहीं हुआ अब अगला अंडा होता है जब शाकतंड फूट जाता है तो उसके आगे आता है मायांड और उस मायांड का अधिष्ठाता है रुद्र उस मायांड के अंतर्गत अब माया अपना स्वरूप ग्रहण करने लगती है अपना पद ग्रहण करने लगती है जैसे शिव ने बताया कि मुझे संसार बनाना है और संसार को चलाना है संसार बन गया लेकिन चलेगा कब जब उसमें कोई हलचल होगी जब और हलचल कब होगी हलचल करने वाले को हलचल करने की जरूरत होगी अगर आपके सब काम घर बैठे होते हैं तो आप बाहर क्यों जाओगे जो काम अगर मान लो इंदौर में टेलीफोन से हो रहा होगा तो आप उसके लिए इंदौर क्यों जाओगे तो हर कण जानता है मैं शिव और सर्वोच्च प्राप्तव्य परमार्थ है मेरा शिव स्वरूप तो फिर मैं शिव स्वरूप हूं तो मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष शे ही नहीं तो किसी भी कण में कोई हलचल नहीं थी इसलिए माया का अवतरण जरूरी था और इसीलिए लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि आप सीमित जीव हैं तो आपका गौरव माया है और क्यों है गौरव माया कि उस माया के कारण वो रूप है जिस रूप में आप बैठते आप अपना नाम बताते हो आप इस शरीर का अंकार रखते हो आप अपने मकान का दुकान का अंकार अपने ज्ञान का डिग्री का अंकार रखते हो तो यह सब कुछ चीज इसलिए संभव है क्योंकि माया है अगर माया ना होती तो तुम्हारा कोई गौरव यह इस रूप में नहीं होता जिस रूप में तुम अपने आप को समझते हो इसलिए जीव रूप में तुम्हारा गौरव माया के कारण है तो माया का अंडा फुटा तो संसार में माया का गहन आवरण छा गया इसका नाम माया का दूसरा नाम है गहन जिसमें हम कहते हैं परापरस्थम गहना दानादिम वो गहन से पर स्थित है शिव गहन से परे स्थित है गहन क्या है माया और माया क्या है वह शिव की शक्ति जिस शक्ति के अंतर्गत समस्त हम जीव जंतु समस्त सृष्टि अपने आप का मूल स्वरूप भूल गई और आणो मल से आच्छादित हो गई हम भूल गए कि हम शिव कण कणकण जो जानता था जिसको कोई कर्तव्य शेष नहीं था अब सब कर्तव्य निष्ठ हो गए हमको मालूम है अब हमको यह करना है इसके बाद हमको यह करना है और जीवन भर उन कर्तव्यों से हमारी कोई मुक्ति नहीं क्यों कि हम करते हैं इतना करते हैं हमको करना उससे ज्यादा है क्यों कि हमारी करने की शक्ति सीमित हो गई कला नाम की एक माया की एक रेखा है माया की एक कंचुक है जिसके द्वारा हम कला में बांधने गए हम करने की शक्ति सीमित हो गई जानने की शक्ति सीमित हो गई विद्या नाम की कंचुक से राग से हम अतृप्त हो गए शिव सदा तृप्त था हिलने की जरूरत नहीं उसको क्योंकि वो उसके सिवा कोई ही नहीं तो हिल के जाएगा कहा क्यों लेकिन उसको सदा अतृप्ति का भाव बन गया इसलिए वो राग नाम की पट्टी में बन गया और काल के का द्वारा वो एक में बांध दिया गया किसी एक विशिष्ट काल में बांधेगा वर्तमान काल में जब तक वो शुद्ध स्वरूप में था काल का कोई स्थान नहीं था ये बात हमको हमेशा समझ लेना चाहिए जब हम कहते हैं इसके पहले क्या इसके पहले क्या इसके पहले क्या तो अंतिम रूप से काल की शुरुआत तब हुई जब सृष्टि का निर्माण हुआ जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था जो शून्य डायमेंशन थे जीरो आयाम थे शून्य आयाम थे उस समय काल नाम की कोई चीज नहीं थी न अंतरिक्ष था न पदार्थ था न काल था लेकिन जब माया ने अपने स्वरूप लिया उस समय काल का भी अवतरण हो गया और इसीलिए कला विद्या राग काल और नियति नाम के पांच कंचुकों ने इस संसार को वो रूप दिया जो आज है ये तब संभव हुआ जब माया का फूटना हुआ माया का फूटा और उसके बाद में अंडे से क्या हुआ एक संसार का खाका बना माया से वो स्वरूप प्राप्त किया जिस स्वरूप में हम संसार में एक लिमिटेशंस में बन गए हमारी अपनी सीमाएं शिव से अलग हो गई शिव की जो समस्त कृपाने की सीमा थी वो हमारी अल्पकर्तृत्व की सीमाएं बन गई अब इस अंडे के बाद में प्रकृतंड फूटा अगला इसी अंडे के अंतर्गत था और उस अंडे का अधिष्ठाता था विष्णु और इस तीसरे अंडे का इसमें आप भिन्न भिन्न गुण सत रज और तम ये तीनों गुण व्याप गए इन सब माया के आधीन जितने जीव जंतु और पदार्थ थे जैसे ये पदार्थ है ये सबसे ज्यादा तमोगुणी पदार्थ है क्योंकि इसको अपने स्वयं की कोई चेतना नहीं जीव एक छिपकली है वो अपनी चेतना रखती है लेकिन विवेक नहीं रखती उसकी चेतना अति संक्षिप्त है उसका विवेक बहुत छोटा है एक छिपकली है एक गाय है एक कुत्ता है एक बिल्ली है इनमें भिन्न भिन्न स्तर की विवेक शक्तियां हैं लेकिन उस सबके बावजूद उन भिन्न भिन्न स्तर की विवेक शक्तियों की तुलना हम इंसान के विवेक से नहीं कर सकते क्योंकि इंसान के पास सर्वोच्च किस्म का विवेक है और जिस विवेक का उपयोग न करना सर्वोच्च किस्म का पाप है सबसे बड़ा दुनिया में पाप यही है कि हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करें एक बहुत अच्छा एक संत का वाक्य है कि नॉट सीइंग गॉड एवरीवर इज दी ग्रेटेस्ट sin ऑफ ऑल द टाइम्स यानी सृष्टि जब से बनी तब से आज तक और आने वाले समय में भी अगर कोई संसार में सबसे बड़ा पाप है तो ईश्वर को आपके आसपास न देखना आप अपने आसपास सतत ईश्वर को नहीं देखते हो ये सबसे बड़ा पाप है तो हम उस पाप को सतत किए चले जा रहे हैं क्योंकि हमारी भिन्नता के दृष्टि से हम उस अभिन्नता को नहीं देखते क्योंकि हमारे पास विवेक इसलिए पाप है जहां विवेक नहीं वहां कोई पाप नहीं शेर खा जाता आदमी को कोई पाप नहीं क्योंकि वो तो उसका भोजन कर रहा है क्योंकि उसके पास यह विवेक तो नहीं है कि भोजन करने के अलावा क्या करेगा वो? उसको भोजन और प्रजनन के सिवा और कोई विवेक नहीं है इसलिए निश्चित रूप से उसको कोई पाप नहीं है लेकिन वो भोग्य नहीं है उसकी लेकिन हमारे पास विवेक है और हम सदविवेक का उपयोग न करें ये हमारे लिए पाप है तो ये हमारा तीसरा अंडा पकड़ते अंडा फूटा जिसके द्वारा तीन गुण और यहां पर पृथ्वी भोग्य रूप बन गई और जो रजोगुण और तमोगुण के थे वह भोग्य बन गए और तत्वगुण से सिंचित पुरुष वो भोक्ता बन गए और भोक्ता सीमित रूप में वो भी रहे जो जीव है जो जड़ है वो भोग्य बन गए इसलिए प्रकृति और पुरुष नाम की दो विभाग बन गए यह हम कहते प्रमाता और प्रमेय भी यहीं बने मैं और तुम हम हमारे बीच में हम जो भेद समझते हैं वो इसी पकृत अंड का नतीजा था इसके बाद में जो चौथा अंडा था वो था पृथ्वी अंड उस पृथ्वी अंड का अधिष्ठाता ब्रह्मा और जिसके बाद जिसके द्वारा मूलतः सब को नियत कर दिया गया नियति शक्ति जिसके द्वारा सब लोग अपने अपने स्थान पर सीमित हो गए आप इस शरीर के अंदर सीमित हो गए ये कुर्सी का कुर्सी बना इस लकड़ी के अंदर सीमित हो गया हर चीज अपने एक आकार के अंदर सीमित हो गई वो आकार के बाहर जाने की क्षमता खो दी उसने और मोटे तौर पर वो चीजें उस रूप में दिखने लगी जिस रूप में आज हम देख रहे हैं। ये हमारी चमड़े की आंखें जो जिस रूप में देखती हैं उस रूप में दिखने के लिए चौथे अंडे का फूटना जरूरी था जब हर एक वस्तु का एक आकार नियत हो गया इस तरह इन चार अंडों के फूटने से ये संसार उस रूप में आ गया जिस रूप में आज हमको दिखाई देता है इसका क्या आपने पढ़ा था तत्रांतर तत्र अंतर विमर्शम विचित्र तनुकरण भुवन संतानम भोक्ता चतुर्थ देही शिव एवं ग्रहित पशु उसी एक परम चेतना के अंतर्गत यह भिन्न भिन्न तनुकरण और भवन शरीर भिन्न भिन्न भिन शरीर बन गए भिन्न भिन्न इंद्रियां बन गई और ये भिन्न भिन्न आकार के अंतरिक्ष बन गए कमरे के अंदर भी एक अंतरिक्ष है कमरे के बाहर एक अंतरिक्ष है एक मटके के अंदर भी घटा घटाकाश है और बाहर एक महाआकाश है इस तरह भिन्न भिन्न आकाश बन गए भिन्न भिन्न आकार के आकाश बन गए भिन्न भिन्न आकार के शरीर बन गए और भिन्न भिन्न तरह की इंद्रियां बन गई क्यों ये आप कम्युनिकेशन की जरूरत थी जब मैं और तुम्हारा कर लगी तो फिर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे लेकिन आज भी अभी एक आगे बहुत अच्छा सूत्र आएगा जिसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि हम में और तुम में एक भेद नहीं है मुझ में और इस मोबाइल में कोई भेद नहीं है मुझ में और इस कुर्सी में कोई भेद नहीं है। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि आप जब उससे उसका ज्ञान प्राप्त करते हो तो वह आपके ज्ञान के अंदर एक स्थान ग्रहण करती है कोई भी वस्तु का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके ज्ञान के पटल पर एक स्थान ग्रहण करती है। फिर वो चीज सामने से चली जाती तो भी वो ज्ञान के पटल पर मौजूद होती है यही अपने आप में सिद्ध करता है आप चिंतन करें तो समझ में आएगा कि यही अपने आप में सिद्ध करता है कि हर वस्तु ज्ञान रूप है हर वस्तु वही चेतना के रूप में है क्योंकि चेतना से ही चेतना मिल सकती है चेतना में ही चेतना समाविष्ट हो सकती चेतना में वह चीज कोई समाविष्ट नहीं होती गैर चेतना है इसलिए जो कुछ भी हमारे ज्ञान में आता है वह ज्ञान स्वरूप है इस तरह और भोक्ता चतत्र देही जहां पर जो शरीर का देही देही का मतलब इस देह धारण करने वाला वो कौन है जो भोक्ता कौन है इस शरीर को भोगने वाला और जो शरीर के द्वारा प्रकृति को भोगने वाला कौन है भोक्ता चतत्र तत्र शिव एवं ग्रहित पशु भाव ये वो ही शिव है जिसने पशु भाव ग्रहण करना स्वीकार कर लिया अपने आप को उस माया के अंतर्गत लेना स्वीकार कर लिया है वही परम चेत्र जिसने अपने आप को माया के आधीन होना स्वीकार कर लिया वही यहां इस शरीर के अंदर देही के रूप में है जो इसको आप कहते हो कि मैं तभी हमारे लिए गुरुदेव कहते हैं कि जब आप ध्यान करो शांत चित्रा कर चौबीस मिनट का ध्यान करते हो तो उस समय भावना आपकी यह होना चाहिए मैं हूं मैं ही हूं और यह सब कुछ मैं हूं और सिवा मेरे और कुछ भी नहीं है मैं शांत हूं मैं आनंदित हूं मैं विराट हूं मैं प्रसन्न हूं मैं स्वस्थ हूं ये भावना के साथ आप जब ध्यान करेंगे और इसी भावना को सतत चिंतन में लाएं, बजाय इसके कि हम ध्यान के समय में कुछ तो इधर-उधर की बातें सोचें अगर हम 25 मिनट का समय सिर्फ इस बात के लिए दें कि हम अपने आप को पहचानें मेरा मूल स्वरूप क्या है मैं कौन हूं मैं ही इस सृष्टि का न केवल बनाने वाला हूं इस सृष्टि रूप में मैं ही हूं तो मैं हूं मैं ही हूं मैं तो हूं मतलब अपने आप को स्वीकारो, समझो तो सही कि मैं हूं क्योंकि आप ये तो बहुत आसानी समझते हैं कि मैं हूं लेकिन हम सिर्फ इसलिए समझते हैं कि हम जिंदा हैं। लेकिन इसलिए नहीं मैं हूं और मैं ही हूं इस सृष्टि का स्वरूप मैं ही हूं और मैं विराट हूं मैं आनंदित हूं हु, प्रसन्न हूं और मैं स्वस्थ हूं मैं अपने आप में स्थित हूं तो इस तरह जब हम सोचे तो वही देही पशु भाव जिसमें शिव ने आना स्वीकार किया वही देही वापस शिव भाव की ओर यात्रा शुरू कर देता है जैसे ही आप इस भावना को लेकर चलते हो कि मैं ही हूं और मैं हूं मैं ही हूं और यह विराट सृष्टि में ही हूं उस समय हम वापस अपनी यात्रा अंतरयात्रा जैसे ही शुरू करते हैं वैसे ही हम उस यात्रा से जिसके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, उल्टी दिशा में यात्रा करते हुए शिव भाव तक पहुंचना शुरू कर देते हैं सचमुच में सृष्टि जो बनी थी वो शिव का अवतरण था और जब शिव भाव के लिए हम कामना करते हैं जब हम कहते हैं कि हम मह शिव मुझे तेरी शरण दे मैं तेरी शरण हूं मैं तुझमें विलीन होना चाहता हूं तब हम योगी का आरोहण कहते हैं योगी पुनः शिव भाव को आरोहित होना चाहता है शिव ने अवतरण किया था हम पुनः शिव भाव तक आरोहित होना चाहते हैं तो भोक्ता चतंत्र देही शिव एवं ग्रहित पशु भाव नानाविध वर्णानाम रूपम धरते यथा था अमलस्फटिक जिस तरह से भिन्न भिन्न रूप धरने वाला स्फटिक मणि वह जहां रख दो यहां रखोगे तो आपको ट्यूबलाइट में वो सफेद दिखाई देगी पीले उजाले में पीले दिखाई देगी और अगर कहीं लाल रंग के उजाले में हो तो लाल दिखाई देने लग जाएगी कहीं उजाले में समुद्र के नाम से तो नीले दिखाई देने लगेगी तो स्फटिक मणि वो रूप धर लेती है जो वातावरण का है लेकिन क्या स्फटिक मणि में कोई परिवर्तन आता है नहीं वो अमल है क्योंकि वो रंग ग्रहण कर लेती है उसके बावजूद खुद रंगीहीन रहती सब वो ऐसे दिखाई देने लगता है कि तो नीले रंग की स्फटिक मणि लेकिन आप यहां पर आते से वो दिखेगी कि तो सफ्यद कहीं पर आपको लाल दिखाई देगी लेकिन वह स्फटिक मणि में किसी तरह का अपने आप में कोई परिवर्तन आता इसी तरह से हमको भिन्न भिन्न तरह से बताया जाता है कि किस तरह से परशिव अपने सबको सभी गोफा में प्रविष्ट होने के बाद में अपने मूल स्वरूप में अमल है अमल का मतलब होता है जो मल ग्रहण नहीं करता किसी भी तरह की भिन्नता ग्रहण नहीं करता मल यानी भिन्नता है यहां पर भिन्नता ग्रहण नहीं करता तो नानाविध वर्णनाम रूपों धत्ते यथा अमल स्फटिक भिन्न भिन्न रूपों को ग्रहण करने के बाद भी जिस तरह से स्फटिक मणि अमल रहती है सुर मानुष पशु पादप रूपत्वम तद्वत ईशो अपे इस तरह भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करने के बावजूद कैसा रूप ग्रहण करता है सुर देवताओं को रूप ग्रहण करता है मानुष मनुष्यों को रूप ग्रहण करता है पशु पशु को रूप करता है पादप वो पादवों के रूप में ग्रहण करता है और इन सब रूपों को ग्रहण करने के बाद रूपत्वम तद्वत ईशो अपि उसी तरह से ईश्वर भी भिन्न भिन्न रूपों को ग्रहण करने के बावजूद अमल बना रहता है उन रूपों से वो लिप्त बिल्कुल भी नहीं होता ना उसमें कोई तरह का विकार पैदा होता है जैसे स्फटिक बणि में कोई विकार नहीं पैदा होता आप साल भर उसको लाल लाइट में रखो लेकिन जिस क्षण आप उसको हरे लाइट में रहते तो हो दिखाई देने लग क्योंकि उसमें भिन्न भिन्न किस्म के स्वरूप दिखाई देंगे लेकिन उसमें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसके आगे हमने पढ़ा था कि गच्छत गच्छत जले इव हिमकर बिंबम स्थित स्थिति में आती जैसे एक चंद्रमा का प्रकाश एक नदी पर पड़ रहा है और हम नदी के किनारे एक बस में बैठ के जा रहे हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ चंद्रमा भी चल रहा है यह हमारा बहुत सामान्य सा अनुभव है आप कभी कभी किसी जलाशय के साइड से आप, आपकी बस में बैठ के जा रहे हो या पैदल भी चल रहे हो तो आपको सता यह लगेगा कि बिंब मेरे साथ चल रहा है तो वही बात इसमें लिखी कि गच्छत गच्छत जल इव हिमकर बिंबम हिमकर चंद्रमा का बिंब गच्छत गच्छत जल इव हिमकर बिंबम स्थित स्थिति में आती और जब हम खड़े हो जाते हैं तो वो भी खड़ा हो जाता है जब हम चलते हैं तो वो भी चलने लगता है हम खड़े हो जाते वह भी खड़ा हो जाता है हमको क्या लगता है कि चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है और हमारे साथ रुक रहा है लेकिन सत्य क्या है क्या चंद्रमा चल रहा है क्या चंद्रमा रुक रहा है न वो चलता है ना रुकता है यह हमारा भ्रम है तो तरुकरण भुवन वर्ग वही शरीर इंद्रिया और अंतरिक्ष इन सबके अंतर्गत तथा एम आत्मा महेशान उसी तरह से हमको ऐसा लगता है वो मर गया वो बड़ा हो गया उसकी आत्मा दुक गई वह परेशान हो गया लेकिन सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यह हमारा वैसा ही भ्रम है जैसा हमको चंद्रमा के बिंब के चलने या न चलने का होता है तो यह बड़ा सुंदर सा श्लोक दिया है कि गच्छते गच्छते जल हिमकर बिंबम स्थिति स्थिति में आती जब वो खड़ा होता है तो वो भी खड़ा हो जाता है बिंब भी खड़ा हो जाता है वह जब चलता है तो जल में चंद्रमा का बिंब भी चलने लगता है और भुवन वर्ग जब तनुकरण और भुवन के क्षेत्र में वह महेश ये वही परम चेतना तथा अयम आत्मा महेशान उसी तरह से यह आत्मा या महेश या वही परशु या वही परम चेतना या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वही हमको वैसी ही दिखाई देती है वैसा ही भ्रम पैदा करती है कि वो तो दुखी हो गया वो तो सुखी हो गया वो तो मर गया वो तो पैदा हो गया वो चला गया वो आ गया इस तरह से हमको क्या लगता है कि वही महेश वही आत्मा अपना भिन्न भिन्न रूप ग्रहण कर रही है या चलने के साथ चल रही है कभी स्थिर हो गई लेकिन ऐसा नहीं है यह हमारे वैसे ही उस उसका बिंब है और चूंकि चंद्रमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जल क्षेत्र या दस जल क्षेत्रों में उसका बिंब प्रतिबिंबित हो रहा है या कोई जल क्षेत्र सूख गया है और अब वहां पर उसका बिंब प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है तुम उस बिंब को देख रहे हो तुम उस बिंब को नहीं देख रहे हो उस बिंब से तुम भ्रम पाल रहे हो या तुम उस बिंब से भ्रम नहीं पाल रहे हो इन किसी भी परिस्थिति में चंद्रमा अमल बना रहता है। उस चंद्रमा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे पड़ने वाले किरणों को तुमने संग्रहण कर लिया और उससे तुम बिजली चला रहे हो या उसी ऊर्जा से तुम बम बना रहे हो या उसी ऊर्जा से मानसून उठ रहा है या कभी मानसून नहीं उठ रहा है कभी उसी मानसून से तबाही हो रही है कभी नहीं हो रही है उसी से सिंचाई भी हो रही है, उसी से तबाही भी हो रही है। लेकिन उससे वह अमल बना रहता है उससे होने वाले जो विकार हैं, उस पर उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसका कोई रुचि नहीं है उसमें उसकी कोई अपनी लिप्तता नहीं है इसी तरह वो इन सब चीजों से दूर बनाए तभी हम कहते हैं परापरस्तंभ वो उन माया के क्षेत्र से परे स्थित है उनसे दूर स्थित है इन सबको ऊर्जा देता है बहुधा गुहासों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उड़ जाता है तथापि उनसे परस्थ बना रहता है उन सबको उड़ जाने के बाद उनसे परे बना रहता है तो आज की अपनी चूंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए यहीं पर संक्षिप्त चर्चा समाप्त करते हैं